ध्यान लगा महाकाश्यप के हाथ ध्यान लगा और ध्यान तो आखिरी संपदा है क्या दिया था महाकाश्यप को महाकाश्यप उज, उज्ज्वलतम शिष्य है बुद्ध के महाकाश्यप दूसरे बुद्ध है बुद्ध की परंपरा में और इस युवक को महाकाश्यप में सौंदर्य ना दिखाई पड़ा और एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ा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 महाकाश्यप को छोड़ दिया वो भूल ही गया महाकाश्यप को जैसे कोई मलमुत्र के कीड़े को सोने के सिंहासन पर बिठा दे और फिर मलमुत्र को देख के वो सोने के सिंहासन से सरक जाए वापस गिर जाए अपनी नाली में अपनी कीचड़ में ऐसा कुछ हुआ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 वह तो उन्हें भूल ही चुका था महाकाश्यप को आते देखकर उसे कुछ दिखाई ही न पड़ा वो तो अपनी जंजीरों में बंधा अपनी भवतृषणा से परेशान सोचता जा रहा होगा क्या फांसी लगने वाली है कैसे बचूं क्या करूं कैसे भाग जाऊं रुस्वत खिलाऊं या कि मरना ही पड़ेगा वो तो हजार चिंताओं में घिरा होगा उसके आसपास तो बहुत बादल रहे होंगे उसका सूरज तो बिल्कुल ढका रहा होगा उसे कहां फिक्र की कौन रास्ते पर गुजरा तुम भी समझो तो तुम्हें फांसी लग रही हो तो तुम रास्ते पर देख पाओगे कि कौन गुजरा किसने जयराम जी की कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा कोई तुम्हें कह दे कि तुम्हारे घर में आग लगी फिर तुम भागोगे दुकान से फिर रास्ते में कौन मिला कौन नहीं मिला तुम फिर फिक्र ना करोगे याद भी ना आएगी दूसरे दिन अगर कोई पूछे कि कल कहां भागे जाते थे मैंने जयराम जी की तो आपने उत्तर भी ना दिया तुम कहोगे छोड़ो भी भाई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 अस्तोमा सदगमे मुझे असत से सत की ओर ले चलो मृत छोर मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो तमसो मां ज्योतिर्गमे मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो हिंदू प्रार्थना करते परमात्मा से बुद्ध के जगत में कोई परमात्मा नहीं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 उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेना बेहोशी क्या है जो नहीं है उसमें खो जाना मूर्छा क्या है नींद में पड़ जाना यंत्रवत हो जाना न तो कोई पापी है न कोई पुण्य आत्मा है अगर तुम पापी बने हो यह तुम्हारा चुनाव है अगर तुम पुण्य आत्मा हो यह तुम्हारा चुनाव है न कोई संसारी है न कोई संन्यासी तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद हैं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 और यह तो बड़ी क्रांति थी यह अपने पुराने ध्यान को अचानक उपलब्ध हो गया यह बीच के दिन आए कि नहीं समाप्त हो गए यह फिर उसी ऊंचाई पोड़ने लगा जल्लादों ने अपनी आंख से देखा था ये इसके पंख लग गए अचानक पंख लग गए इसकी ज्योतिर्मय दशा को देखकर वे इसे न मार सके मैं तलवारों पर भरोसा नहीं करता मेरा भरोसा आदमी पर है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 लेटे थे विश्राम करने वृक्ष के नीचे और किसी ने धोखे से भूल से तीर चला दिया उनके पैर में लगा उससे मरे नैनम छिदनती शस्त्रणी कृष्ण खुद तो मरे तीर के छिद जाने से तो ये कृष्ण किसी और की बात कर रहे हैं अंतरतम की बात कर रहे हैं वहां शस्त्र नहीं छिदते और कृष्ण को भी जलाया गया होगा जब मर गए होंगे तो चितापे रखा गया होगा देह तो जलती देह तो कटती देह तो मरण धर्मा देह के भीतर छिपा हुआ अमृत तो मैं यह नहीं मान सकता कि इस कैदी की स्थिति बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट से ऊपर हो गई थी यह मैं नहीं मान सकता जल्लादों ने मारा ही नहीं यह मैं मान सकता हूं जल्लाद ठिठक गए उनके हाथ से तलवारें गिर गई यह मैं मान सकता हूं वे मारने के योग्य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 सी नाय पूर खता पजा परिसंपत्ति ससोवा वाधितो संयोजन संगसत्ता दुख मुपेंती पुनम पुनम चिरा तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी जैसे खरगोश की भांति चक्कर काटते तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते संयोजनों में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुख पाते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 ये उस कैदी से कहे गए वचन है नतम दल्हम बंधन माहु धीरा यदा यशम दारूजम भव्य जंज सार मणिकुंडलेशु पुतेशु दारेशु छा अपेखा जो लोहा लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे बुद्धिमान पुरुष दृढ़ बंधन नहीं कहते वस्तुतः दृढ़ बंधन तो मणि कुंडल पुत्र और स्त्री के प्रति इच्छा का होना इच्छा ही बांधती है, इच्छा ही बंधन है। जो तृष्णा में है वह काराग्रह में जो कहता है यह मुझे मिल जाए यह मुझे मिल जाए यह, मिल जाए, यह मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा यह नहीं मिलेगा तो मैं दुखी होंगे ऐसी जिसकी अपेक्षा है वह बंधन में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 तब सब सुख समाप्त हो जाता है एतम दल्हम बंधन माहु धीरा ओहारिम शिथिलिम दुप मुंचम एतम पी छेतवान परिवजंती अनपेक्षण काम सुखम पहा है धीर पुरुष इसी को दृढ़ बंधन कहते हैं जो शिथिल होकर भी मनुष्य को गिराता है और जिसे तोड़ना कठिन है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 ये सत्य तुम्हारे हृदय में बैठ जाए तो इसी क्षण क्रांति शुरू हो जाए तब तुम दुख के जिम्मेवार हो अगर तुम दुखी चाहते हो दुख बनाए चले जाओ कोई तुम्हें रोकता नहीं तुम्हारी स्वतंत्रता परम है अगर तुम सुख चाहते हो तो सत्य को समझो कि दुख कैसे पैदा होता है तृष्णा से पैदा होता है तुम्हारे पास दस रुपए हैं तो तुम दुखी क्योंकि तुम कहते हो जब तक लाख ना हो जाए कोई कैसे सुखी हो सकता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 मन का अंतर उतना ही रहेगा मन तुमसे आगे छलांग लगाता हुआ चलता है तुम जहां हो वहां से दस कदम आगे होगा वो कहेगा यहां आ जाओ तो सुख हो जाएगा मन तुम्हारे दुख को बनाए चला जाता है तुमसे दस कदम आगे होता है तुम हमेशा लक्ष्य से दस कदम पीछे होते इसलिए दुख है दस कदम पीछे का दुख अब क्या करें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 नहीं तो अक्सर लोग सांत्वना कर लेते हैं कि ठीक है अब जो नहीं मिलता जाने दो अपनी सामर्थ्य भी नहीं है अब ज्यादा झंझट में कौन पड़े जितना है इतने से राजी हो जाओ मगर ये सांत्वना है संतोष नहीं सांत्वना में तुम सुखी ना हो जाओगे तुम असंतोष के नए रास्ते खोज लोगे मेरे पास लोग आते वो कहते हैं कि हम सब तरह से संतोष में जीते हैं फिर भी सुख नहीं अब यह हो ही नहीं सकता यह असंभव है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 भगवान की पूजा भी करते भजन भी करते चोरी नहीं करते झूठ नहीं बोलते बेईमानी नहीं करते किसी को धोखा नहीं देते किसी से झंझट नहीं लेते अपनी रास्ता आते अपनी रास्ता जाते और हम सुखी नहीं तो क्या कारण होगा सांत्वना को ये संतोष समझ रहे हैं इनका इरादा ये है कि बेईमान को जो बेईमानी करने से मिल रहा है वो इनको संतुष्ट होने से मिलना चाहिए तो फिर बेचारा बेईमान इतना कष्ट मुफ्त ही भोग रहा है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 सौ सौ जूते खाएं तमाशा घुस के देखें तो देखेंगे चाहे कितनी पिटाई हो मगर जा के बीच में तमाशा देखना है। तुम चाहते हो कि तुम अपने घर में बैठे रहो और शंकर जी के सामने घंटी बजाते रहो और तुमको लोग प्रधानमंत्री बना दें नहीं बनाते तो तुम कहते हो बड़ा धोखा हो रहा है मुझ जैसा सीधा साधा आदमी विनम्रचित निरहंकारी और ये मगरूर जी भाई देसाई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 तुम सोचते हो कि शायद हनुमान जी कंधे पे बिठा के तुमको दिल्ली ले जाएं। संतोष बड़ी और बात है संतोषी दुख जानता ही नहीं क्योंकि संतोषी की अपेक्षा नहीं है अपेक्षा की छाया है दुख अपेक्षा गई तो दुख गया। संतोषी केवल सुख ही जानता है और जैसे जैसे संतोष बढ़ने लगता है वैसे वैसे सुख महासुख होने लगता है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 सब दुखम पसं जो राग में अनुरुक्त हैं वे अपने बनाए स्रोत में वैसे ही फंस जाते जैसे मकड़ी अपने बनाए जाले में फंस जाती धीर पुरुष इस स्रोत को छेदकर और सब दुखों को छोड़कर आकांक्षा रहित हो प्रवर्जित होते